सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक अट्ठाईस इंद्रियों का मालिक है इंद्र पलटू जहवा दो अमल पलटू जहवा अमल रैयत हो उजार एक घर में दस देवता क्यों कर बसे बजार पूजे देवरा मुसलमान महजीद हिंदू पूजे देव खरा मुसलमान महजीद पलटू पूजे बोलता जो खाए दी दीद जो खाए दीद दीदी एक घर में दस देवता क्यों बसे बाजार तुम्हारी बस्ती बस नहीं पाती उजर उजड़ जाती दस इंद्रियां हैं तुम्हारे भीतर और हर इंद्री तुम्हें अपनी तरफ खींच रही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 क्योंकि तुम मुड़ गए क्योंकि तुमने मोड़ ले लिया और मोड़ पर मोड़ है हर कदम तो मोड़ है हिंदू पूजे देवखरा मुसलमान महजीद पलटू पूजे बोलता जो खाए दीद बरदीद प्यारा सूत्र है संभाल के रखना हिंदू पूजे देवखरा हिंदू पूजता है मंदिर को देवालय को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 दस पच्चीस तो मेरे सि से सेवा करते रहते वो फकीर हंसा उसने कहा कि ये तू ठीक कहता है ये गधा कोई साधारण गधा नहीं था अरे मैं जिस मंदिर में रहता हूं वो इसकी मां का मंदिर है यह पुस्तैनी गधा था इसकी मां भी बड़ी चमत्कारी मेरे गुरु इसकी मां मुझे दे गए थे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 चार बरन को मेटी के भक्ति चलाया मूल गुरु गोविंद के बाग में पलटू फूला फूल पलटू कमर बांध खो जन चले कमर बांध खो जन चले पलटू फिरे उदेश सट दर सब पची मोए को ना कहा संदेश सिस सिस शिष्यिष्य कहे सिस भयानक कोय पलटू गुरु की वस्तु को सीख शिष्यब होय सीख शिष्यब हो गठरी लाल की नहीं गाठ में दाम लोक लाज तो नहीं <स्थाँगा> लोक लाज तो पलटू राम मरने वाला मर गया रोवे जो मर जाय समझावे सो भी मरे पलटू को पछताए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 और युवक और किशोरों की तो छोड़ो छोटे छोटे बच्चे भी मुझे देख अपना कलेजा थाम लेते और उस युवती की उम्र रही होगी कोई तीस साल मगर स्त्रियां तो स्त्रियां मुल्ला न ऊपर की बर्थ पे लेटा हुआ था उनकी बातें सुनकर वो धड़ाम से नीचे आ गिरा महिलाएं तो एकदम घबरा गईं। एकदम बोली अरे आप कहां से आ टपके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 उनकी नीति उनका आचरण भी बस मान्यता है चाहिए कोई सदुगुरु कि तुम्हें झकझोरते तुम्हारी सारी मान्यताएं ऐसे झड़ जाएं जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते तब नए अंकुर होते पैदा तब नए पल्लव निकलते कमर बांधी खोजन चले पलटू फिरे उदेश सट दर्शन सब पची मुए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 शिष्य कोई पैदाश से नहीं होता शिष्यत्व की तलाश करनी होती खोजत गठरी लाल की नहीं गांठ में दाम लोक लाज तोड़े नहीं पलटू चाहे राम कहते हैं पलटू गठरी लाल लालकी खोजने निकले हो हीरे खरीदने और नहीं गांठ में दाम पात्रता नहीं है